अध्यात्म रामायण एक ततोती हरसा सुग्रीव विष्ट राज तब सुग्रीव अति प्रसन्न होकर रघुनाथ जी के पास आए और प्रसन्नता से अपने हाथ से एक वृक्ष की शाखा तोड़कर उन्हें बैठने के लिए आसन दिया हनुमान लक्ष्मणाया दास सुग्रीवाय च लक्ष्मण हर्षे न महतावृतंवत स्थिरे लक्ष्मणस्तवृत्ता आदि वनवासाभिगमनम सीताहरण इसी प्रकार हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को तथा लक्ष्मण जी ने सुग्रीव को आसन दिया और सब लोग अति आनंदपूर्वक अपने अपने आसनों पर बैठ गए तदनंतर लक्ष्मण जी ने आरंभ से लेकर वन में आने और सीता जी के हरे जाने तक का रामचंद्र जी का सारा वृत्तांत सुनाया लक्ष्मणक्त वच्वा सुग्रीव राब्रवीद अहम् करे राजेन्द्र सीताया परिमागण सायी तेरा कई शत्रुघातिणुराब मैं दृष्टि कश्चिते कथयाम्यहम लक्ष्मण जी के वचन सुनकर सुग्रीव ने रामचंद्र जी से कहा हे hey, राजर मैं सीता जी की खोज कराऊंगा और शत्रु का वध करते समय भी मैं आपकी सहायता करूंगा हे राम इस संबंध में जो कुछ देखा है वह आपको सुनाता हूं सुनिए एकदा मंत्रोह गुरमुर्धे विहायसा नियमा नाम के नचिन एक दिन अपने मंत्रियों के साथ मैं पर्वत पर पर्वत शिखर पर बैठा था उस समय हमने देखा कि कोई राक्षस किसी उत्तम कामने को आकाश मार्ग से लिए जाता है क्रोशंतिम रामे थे दृष्ट पर्वतोपरी आमुचा तो गुहायां प्रभो यह राम राम कहकर विलाप कर रही थी वह राम राम कहकर विलाप कर रही थी हमें पर्वत पर बैठे देखकर उसने तुरंत ही अपने आभूषण उतार कर एक वस्त्र में बांधे और हमारी ओर देखते हुए नीचे गिरा दिए प्रभो इसी प्रकार निरंतर विलाप करती हुई उस अबला को वह राक्षस ले गया प्रभो मैंने तुरंत ही उस आभूषणों को उठाकर गुफा में रख दिया है इदानिमिप्यम जाने ही तो आनबा दर्शया दृष्टवाकृत आप उन्हें अभी देखिए और पहचानिए कि वे आप ही के हैं या नहीं ऐसा कह कपिराज सुग्रीव ने आभूषण लाकर राम को दिखाए राम चंद जी ने उन्हें खोल कर देखा तो उन्हें पहचान कर छाती लगा लिया और साधारण पुरुषों के समान बारम्बार हासीते हासीते कहकर रोने लगे आश्वास्य राघव भ्रात्राम लक्ष्मणों वाकब्रभी अचरे दैवते राम प्राप्य जानकी शुभा बाल सहायन हवा रावण माहबे सुग्री भो प्याह हे राम प्रतिज्ञा करवाणी तब भाई लक्ष्मण ने उन्हें ढार बंधा कर कहा हे राम वानरराज राजग्रीव की सहायता से युद्ध में रावण को मारकर आप शीघ्र ही शुभ लक्षणा जनकनंदिनी को प्राप्त करेंगे सुग्रीव ने भी कहा हे राम मैं आपसे प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि रावण को युद्ध में मारकर आपको सीता दिला दूंगा तथ हनुम प्रज्वाल्य तयरग्निपु्रीवा अग्नौसाक्षण ईषतीसाचांगकसो समीपे रघुनाथ से सुग्रीवसोपाविशतर हनुमान जी ने उन दोनों के पास अग्नि प्रज्वलित की तब निष्पाप राम और सुग्रीव दोनों ही अग्नि को साक्षी कर परस्पर एक दूसरे से भुजा फैला कर मिले तत्पश्चात सुग्रीव राम जी के पास बैठ गए खोदंतम कथया मास प्रणया दघुनाय के सके सुतम अथ नामना परम दुर्मद किस्किन धामुपागत्य बालनम समुपात और अति प्रेम पूर्वक उन्हें अपना वृत्तांत सुनाने लगे ये बोले मित्र अब हमारी कहानी सुनो बाली ने पूर्व काल में मेरे साथ जो कुछ किया है वह सुनाता हूँ एक बार अति मदोन्मत्त मैदानों के पुत्र मायावी ने किसकिधापुरी में आकर बाली को युद्ध के लिए ललकारा सिंहनादे बाली तू तदम महता निर्यध ताम राो जघानम दृढ़ मुस्किन वह दैत्य बड़ा भारी सिंहनाद करने लगा बाली उसका यह दर्प न देख सका उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई और उसने बाहर आ उसके बड़े जोर से एक घूसा मारा दुद्रावतेन संविघ्नो जघाम स्वगुहा प्रतिवत वाली मायाविन तथा मायावी को गुफा में गया देखकर बाली को उसके आघात से व्याकुल होकर मायावी अपनी गुफा की ओर दौड़ा तब बाली और मैं दोनों ही ने उसका पीछा किया तथा प्रविष्ट मालोक्य गुहाम माया रूपा बाली माँ मातिष्ठ तम बहिर्ग््य हम गुहाम इतुप्त स गुहाम माँ समय कम न निर्जय मायावि को गुफा में गया देखकर बाली को बड़ा रोष हुआ उसने मुझसे कहा तुम यही रहो मैं गुफा में जाता हूँ ऐसा कहकर वह गुफा में गुफा में घुस गया और एक मास तक उससे न निकला मांसा दुर्धम गुहाद्वारा निर्गत रुधिरं बहु तदृष्टवा परितप्तांगो मृतो बाली तुखिता गुहाद्वार शिला में काम निधा गृह ततो बाली मारा गया मुझे बड़ा दुख और संताप हुआ तब इस भय से कि कहीं बाली को मारने वाला दैत्य बाहर आकर मुझे भी न मार डाले उस गुफा के द्वार पर एक शिला रखकर मैं घर लौट आया और सबसे यह कह दिया कि बाली गुफा में राक्षस के हाथ से मारा गया त्रुवा दुखिता सर्व माम्युत राज्ये भी सेचनम चक्रुह सर्वे वनर मंत्रिण तदा मैं किंचित कालमरिंदम तत समागतो बाली मामा पुरुषम यह सुनकर सबको बड़ा दुख हुआ और मेरी इच्छा न होने पर भी समस्त बानर मंत्रिमंडल ने मुझे राजपद पर अभिषिक्त कर दिया हे सत्य मैंने कुछ ही दिन राज्य शासन किया होगा कि बाली आ गया और क्रोधपूर्वक मुझसे बड़ी कड़वी कड़वी बातें कहने लगा बहुधा भर्स निदघानत मुष्टि तर तो निर्गत नगराद आधा, नगराद पर लोकान् सर्वान्क्रम्य ऋष्यमूक सश्रि ऋषे शापया सोपी नायातिम गिरिम प्रभो इस प्रकार मुझे बहुत कुछ भला बुरा कहकर वह मुझे घूसों से मारने लगा तब मैं अत्यंत भयभीत होकर नगर छोड़कर भाग गया हे प्रभो मैंने संपूर्ण लोकों में घूमकर अंत में इस ऋष्यमुख पर्वत की शरण ली है क्योंकि ऋषि ऋषिशाप के भय से वह इस पर्वत पर नहीं आता तदावं भार्स स्वयं भुंक्तेमूदी अत दुखन संतप्त हृतदारो हृदाश्रय मदत्द संस्पर्शा सुखिस्म्य हम संतप्तो रामो राजीवलोचन इति अनुष्यामी तब से मेरी भारजा को वह दुर्मति स्वयं भोगता है और मैं स्त्री तथा घर के छिन जाने से मन ही मन कूता हुआ यहाँ रहता हूँ आज आपके चरण कमलों का स्पर्श करने से मुझे कुछ चैन मिला तब कमल श्री रामचंद्र जी ने सुखी सुग्रीव सुखी सुग्रीव के दुख से आतुर होकर उसके सामने प्रतिज्ञा की कि मैं बहुत ही शीघ्र तुम्हारी पत्नी को छीनने वाले तुम्हारे शत्रु का नाश कर डालूंगा सुग्रीव प्याह राजेन्द्र बाली बलवताम बली कथम हणेश्यती भगवान देवही सुग्रीव ने कहा हे राजेंद्र बाली संपूर्ण योद्धाओं में अग्रणी है वह कोई साधारण बल वाला नहीं है उसको पराजित करना देवताओं के लिए भी अति कठिन है फिर आप उसे कैसे मार सकेंगे सुनते कथियमी तदबल बलि नाम बर कदातिराम महाकायो महाबल किस्कन्धाम अगम्राम युद्धा युद्धायवालिनाम नाम रात भीषण हे वीर भी श्रेष्ठ सुनिए मैं आपको उसके बल का वृत्तांत सुनाता हूँ एक बार दुदी नामक एक बड़ा बलवान और स्थूल काय दैत्य किस्किधापुरी में भैसे के रूप बनाकर आया और उस महाभयानक असुर ने रात्रि के समय बाली को युद्ध के लिए ललकारा पाद निकायक्रम्या शिरो महत हस्ताम छि तोड़पुवी पात तिरो राम मातंगाश्रम सन्निध योजना पति तस्वीर मुनेरा आश्रम मंडल तथा अपने एक पैर से उसके शरीर को दबाकर उसके महान मस्तक को अपने हाथों से मरोडकर तोड़ डाला और उसे उछाल पृथ्वी पर दूर फेंक दिया हे राम यह फिर वहां से एक योजन दूर मुनियों के आश्रम मंडल में महर्षि मतंग के आश्रम के पास जाकर गिरा रक्तवृष्टिपातेष्ट्वा त्रोधमूर्चि मातंगोबा यद्यागन्ता सििरी इतपरम भग्नशिरा मलिष्य संशय एवं संतस्तारभ्यमूक उससे उसे जहाँ तहाँ रक्त रक्तबरसा उसे देखकर कर मुनिवर मतंग को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने क्रोध में भरकर बाली से कहा यदि आज से तुम कभी मेरे इस पर्वत पर आओगे तो निसंदेह तुम्हारा सिर फट जाएगा और तुम मर जाओगे हे राम जी मुनि के इस प्रकार श्राप देने से ही वह तब से इस रेशमुख पर्वत पर नहीं आता